सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था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 लगभग रोज ही वो चार शे जोड़े चूड़ियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ क्षान चुप चाप देखता रहता हूँ मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधो की कलाई हो हाँ हाँ हाँ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 उससे चूड़ियां ले जाते थे परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे चूड़ी तो दिखाइए हां लो ये देखो ये, ये वाली ये Dekho, आ, आ, ये देखो ये लाल वाली चोली दिखाई अच्छा ये ये तुम्हारे हाथ में अच्छी मिलेगी पहन के देखो देखो एक तो से रहना जरूर कम से कम था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 घरवाली के कपड़े भी दूंगा और अनाज भी दूंगा हां विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते ढेरों अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती हार जो रुपए मिलते सुवर्ण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 मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता के शहर में सब काह्च की चूरियां पहनते हैं। तो वो उत्तर देता। शेहर की बात और है लला वहां तो सब ही कुछ होता है वहां तो ओरतें अपने मरत का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घुमते भी है और फिर उनकी कलाईया नाजुक होती है ना लाख की चूडियां पहने तो मोच ना आ जाए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 त ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा कहां से हाथ मेरे मामा उस समय घर पर न थे मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तब ही सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया पर मैंने सोचा कि उससे मिलाओं आता शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था <coughs> नमस्ते बदलू का का मैंने कहा नमस्ते <coughs> भहिया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठे परन तो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 और तब वो एकदम बोल पड़ा आओ आओ लाला <coughs> बैठो बहुत दिन बाद गांव आए हो हां हां इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया शांति रही मैंने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई नहीं पट्टी आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा Gömeます> नहीं लला काम तो कई साल से बंद है अच्छा मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है वो कुछ देर चुप रहा फिर बोला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 कि कहतेकहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खास तर है कि मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ-साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसे उभर आई थी कि जाने कैसी उसने मेरी शंका भांप ली और बोला <coughs> दमा नहीं है मुझे बस सी खांसी है यही महीने दो महीने से आ रही है 15 दिन में ठीक हो जाएगी <coughs> मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यधा चिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिये हैं कुछ देर फिर शानती रही हाँ मुझे मुझे अच्छी नहीं लगी अह आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ और फिर मेरे ओर مخاطब होकर बोला माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका हम तो इस साल बहुत खाए हैं वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हुए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था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 वो हंस पड़ा ये मैं तुम्हारी उम्र था तू इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार आम छांट कर दो सिंदूरी वाले देना ये लीजिए देखो लला कैसे हैं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 मुझे प्रसंदता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा न था कि आसानी से तूट जाए लाख की चूड़ियां अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख कामतानाथ कलाकार नीरज शर्मा और विद्याभूषण तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन